कौशीतक्राह्मणोपनषद अध्याय ब्रह्मीप्यवद्रीय जन्मदति तथा चक्षुरव तेजो गतिणम प्राण एक ब्रह्मीप्यक्षुषा पश्यथ तन्व्रीय से यप्यति तयत्र तेजो गतिणम प्राण एक ब्रह्मीप्योत्रेण शृणोत्यथ तन्व्रीयते जन्न शुनोती तस्म तेजो ग प्राण प्राण एक ब्रह्म दीप्यते जन्न साध्याय तन्व्रीयते जन्ध्यायती तेजो गाण प्राणस्तावाए सर्वा दीता प्रवेश प्राणेता मृक्ष तस्माऊ पुनरुदीर तदी हाँ विद्वांस उर्वता प्रवृते जाता दक्षिणचोतर से हवैनम तृणंजाता अथम विसंति स्वयं एनम् सर्वे पिम्रीय पुरुषवाणी के द्वारा जो भी कुछ बोलता है वह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है जब वह नहीं बोलता उस समय वाप का तेज चक्षु को मिल जाता है इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में ही हो जाता है यह पुरुष चक्षु के माध्यम से जो भी कुछ देखता है ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है जब चक्षु से कुछ भी नहीं दिखाई देता उस समय चक्षु का तेज श्रोत्र को मिल जाता है एवं प्राण प्राण में ही विलीन हो जाता है यह जो भी कुछ स्रोत्र द्वारा श्रवण करता है या ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ब्रह्म ही घोषित हो रहा है और जब यह श्रवण नहीं करता उस समय उसका प्रकाश मन को प्राप्त हो जाता है तथा प्राण प्राण का प्रान में विलय हो जाता है यह जो मन के द्वारा ध्यान करता है यह मानो ब्रह्म ही घोषित हो रहा है और जब चिंतन नहीं करता तब उस समय मन का तेज ही प्राण में विलीन हो जाता है इस तरह ये समस्त वाक इंद्री आदि देवता प्राण में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं प्राण में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते इसलिए पुनः प्राण के द्वारा ही वे प्रकट होते हैं उस दैव परिमर अर्थात प्राण का पूर्ण हो जाने के बाद यदि विज्ञानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्वतों को जो पृथ्वी मंडल के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हों अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए प्रेरित करें तो वे पर्वत इन विद्वान श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य इस दैव परिमर के जानकार श्रेष्ठ पुरुष से द्वेष भाव करते हैं या फिर वह खुद ही जिनसे द्वेष रखता है वे सब के सब सदैव के लिए विनष्ट हो जाते हैं अथा तो निःश्रेय था सर्वाह भयदेवता अहम श्रेयसे विवधमा अस्मा शरीर क्रमुस्त दारूभत शिष्यवाक प्रविवेश तदक्षिष्य अथइनचु प्रवेश तदचुषा पश्यक्षिष्यवाथैनोत्र प्रवेश तद्वाचुषा पश्य स्रोत्रेण सिन्विष्यवाथन्म एववाथैन प्रवेशत एवा प्रवेश तचावचक्षुषा पश्चिस्त्रोत्रेण चिंवन साय्क्षिष्यवा थ्राण प्रवेशस्थ प्राणेस विदिवा प्राणमे प्रजात्मा संबूय सहे तर्वरस्मा लोकाचक्रमु देवायु प्रतिष्ठा आकाशात् शरीव विद्वान्ूताव प्रजात्म संबूय सहैत सर्वरस्मा शरीरादुरामती स वायु प्रति आकाशात्ति सद्भवती यदते देवा ताराप्य तदमृत यद मृता अबमोक्ष मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना आदि साधन के गुणों से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना का वर्णन किया जाता है एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार के वशीभूत हो अपने अपनी महत्ता सिद्ध करने हेतु आपस में विवाद करने लगे वे सभी प्राण के साथ ही शरीर से बहिर्गमन कर गए उन वाणी आदि सभी इंद्रियों के निकल जाने पर वह शरीर काष्ट की भांति चेष्ट रहित होकर सो गया इसके अनंतर उस शरीर में वाणी ने प्रवेश किया वाक शक्ति के प्रविष्ट होते ही वह वाणी से बोलने लगा लेकिन वह अपने स्थान से उठ न सका सोया ही रहा इसके बाद नेत्रेंद्री ने उस शरीर में प्रवेश किया तब वह वाणी से बोलता और चक्षु से देखता हुआ भी सोया ही रहा उठने में प्रायः असमर्थ ही रहा तदनंतर उस शरीर में श्रोत्रेंद्री ने प्रवेश किया उस समय भी वह बाघ से बोलता चक्षु से देखता एवं कानों से श्रवण करता हुआ भी सोया ही रहा वह उठने में असमर्थ ही बना रहा तत्पश्चात उस शरीर में मन प्रविष्ट हुआ तब वह शरीर वाणी से बोलता चक्षु से देखता कान से श्रवण करता एवं मन से सोचता अर्थात विचार करता हुआ भी पड़ा ही रहा उठ नहीं सका तब सभी के बाद में प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया उस प्राण तत्व के प्रविष्ट होते ही वह शरीर उठ बैठा तत्पश्चात उन वाड़ी आदि देवताओं ने प्राण में ही मोक्ष आदि साधन की शक्ति को जानकर एवं विशिष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण को ही सभी तरह से व्याप्त जानकर के प्राण अपान आदि सभी प्राणों के सहित इस शरीर रूपी लोक से उर्ध्व की ओर अर्थात शरीर से बाहर गमन किया इसके बाद वे प्राण वायु में अर्थात आदि दैविक प्राण में स्थिर होकर के आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग लोक में गए वे अपने अधिष्ठात्र देवता अग्नि आदि के स्वरूप को प्राप्त हो गए वैसे ही इस रहस्य को जानने वाले विद्वान संपूर्ण प्राणियों के प्राण को ही प्रज्ञात्मा रूप से पाकर इन प्राण अपान आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर से उत्क्रमण कर वायु में स्थित हो आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग लोक को गमन करते हैं वह मनीषी वहाँ उस प्रसिद्ध प्राण का ही रूप हो जाता है जिसमें से यही सभी वाक आदि देवता प्रतिष्ठित होते हैं उस प्राण तत्व को पाकर वह मनुष्य प्राण के उस अमृतत्व गुण से संपन्न हो जाता है जिस अमृतत्व गुण में वे वाणी आदि समस्त देवता भी प्रकट होते हैं अथात पिता पुत्री यम संप्रदान चाचक्षते पिता पुत्र प्रश्यन्ना तिण संस्थापस ध्याजोदुंभम सपात्र मुबंध निधाया हर वाचस संप्रक्ष स्वयंत एक पुत्र उपरिष्टादी निपद्यते इंद्रियद्रिियामुखत एविता थास्म संप्रयक्षति वाचम मे ई दधानी पिता वाचम ते मयि दधती पुत्र प्राण मे ई दधानी पिता प्राण ते मयि दधईती पुत्र चक्षुर्मेमेंविदी पिता चक्षुस्ते अन्नर मे पिता अन्नरस्ते मयि दधा पुत्र कर्मा पिता कर्मा ते मयि दधती पुत्र सुखदुखे मे यि दधानी ते पिता सुखदुखे ते मयि दधती पुत्र आनंदम रती थयि दधानी पिता आनंदम रती मयि दधईति पुत्र पिता इत्यामे पुत्रः तिता इत्यास्यदीतिियो भीज्ञातभ्यम कायिदधी पिता ज्ञातव्यम का कामास्ते दधीति पुत्रः अथ दक्षिणावुप्रारूप निष्क्रामतीत पिता नुमंत्रय यथो ब्रह्मवर्च संतिदुसता मितथेतर सभ्यमनसमीक्षते वश्ना वाप प्रक्षादा लोकान् कामु स यद सैत्त्रे पिता बसेत्परी वा प्रजेद प्रेदनम समापयती तथा समापयतव्यो भवती तथा समापयितभ्यो भवती प्राणोपासक का संप्रदान कर्म अब पिता पुत्र के संप्रदान कर्म का वर्णन करते हैं जब पिता यह निश्चय करे कि मुझे अब इस शरीर का परित्याग करना है तब वह अपने पुत्र को पास में बुलाए तत्पश्चात कुछ काशादी तृणों से यज्ञशाला को ढक करके विधि विधान से अग्नि को स्थापित करे अग्नि के उत्तर या पूर्व दिशा में जल से भरा हुआ कलश प्रतिष्ठित करें। कलश के ऊपर धान से भरा हुआ पूर्ण पात्र भी रखें। स्वयं भी नवीन वस्त्र अर्थात धोती एवं उत्तरी का आच्छादन करें इस तरह श्वेत शुभ्र वस्त्र एवं माला आदि धारण करते हुए घर में प्रवेश करके पुत्र को अपने पास बुलाएं। जब पुत्र पास में आ जाए तो उसे अपने अंक से भर ले एवं अपने इंद्रियों से पुत्र की इंद्रियों का स्पर्श करे या फिर केवल पुत्र के समक्ष बैठ जाए और उसे अपनी वाक आदि समस्त इंद्रियों का दान करे पिता कहे हे पुत्र मैं तुम में अपनी वाक शक्ति की स्थापना करता हूँ पुत्र कहे पिताजी मैं आपकी वाक इंद्रिय को ग्रहण करता हूँ पिता हे पुत्र मैं अपने प्राण को तुम में स्थित करता हूँ पुत्र मैं आपके प्राण तत्व को अपने में धारण करता हूँ पिता हे पुत्र मैं अपने नेत्रेंद्रिय की तुम में स्थापना करता हूँ पुत्र मैं आपके नेत्रेंद्रिय को अपने में धारण करता हूँ पिता, पिता मैं अपने स्रोतेंद्रिय को तुम में स्थापित करता हूँ पुत्र मैं आपके स्रोतेंद्रिय को अपने में धारण करता हूँ पिता मैं अपने अन्य रसों को तुम में स्थिर करता हूँ पुत्र मैं आपके अन्य रसों को अपने में धारण करता हूँ पिता मैं अपने सभी श्रेष्ठ कर्मों को तुम में स्थापित करता हूँ पुत्र मैं आपके समस्त शुभ कर्मों को अपने में धारण करता हूँ पिता मैं अपने सुख एवं दुख को भी तुम में प्रतिष्ठित करता हूँ पुत्र मैं आपके सभी तरह के सुख एवं दुखों को स्वीकार करता हूँ पिता हे पुत्र मैं तुम में मैथुन जनित आनंद रति एवं संतान की उत्पत्ति की शक्ति स्थापित करता हूँ पुत्र मैं आपकी उस शक्ति को अपने में धारण करता हूँ पिता हे पुत्र मैं अपनी गति गतिशक्ति तुम्हें स्थापित करता हूँ पुत्र मैं आपकी गति शक्ति को स्वयं में ग्रहण करता हूँ पिता मैं अपनी बुद्धिवृत्तियों को बुद्धि द्वारा ज्ञात विषयों को एवं विशेष इच्छाओं को तुम में स्थित करता हूँ पुत्र मैं आपकी बुद्धिवृत्तियों को बुद्धि के द्वारा ज्ञात विषयों को एवं इच्छाओं को धारण करता हूँ तत्पश्चात पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्राचीन दिशा की तरफ पिता के पास से निकलता है इस समय पिता पुत्र को संबोधित करते हुए कहे यश ब्रह्म तेज अन्न को ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य तथा श्रेष्ठ कीर्ति से ये सभी सद्गुण तुम्हारा सेवन करे पिता के इस तरह कहने पर पुत्र अपने बाएँ कंधे की तरफ नज़र घुमाकर देखते हुए हाथ से कोट करके या फिर कपड़े को सामने करके उसकी आड़ से पिता से इस प्रकार कहे आप अपनी इच्छा कामना युक्त स्वर्ग को एवं वहाँ के समस्त भोगों को प्राप्त करें इसके अनंतर इसके अनंतर यदि पिता निरोग ही हो तो वह पुत्र को घर का स्वामी मानकर उसके साथ निवास करे या सर्वस्व त्याग कर घर से बाहर निकलकर कर सन्यासी हो जाए या जा फिर यदि वह दूसरे लोग को चला जाए तो जिन जिन वाणी आदि इंद्रियों को उसने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था उन सभी की शक्ति धाराओं का वह अधिकारी बन जाता है वे संपूर्ण शक्ति धाराएं उसे प्राप्त हो जाती है यही वास्तव में सही उत्तराधिकार है